शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का पश्चिम मुख से उकार का दक्षिण मुख से मकार का पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रागट्य हुआ इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणो ओम नामक एक अक्षर हो गया यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह क्रम से और मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं जो पांच भेद वाले हैं अ ये ये पांच मूल स्वर हैं तथा तो व्यंजन भी पांच पांच वर्णों से युक्त पांच वर्ग वाले हैं उसी से शिरोम मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रागट्य हुआ है उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं उन उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है परंतु इस प्रणो एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथम की सिद्धि होती है इस मंत्र से से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं नंदेकेश्वर कहते हैं तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को परजा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक तीन बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तमन किया ब्रह्मा और विष्णु बोले प्रभो आप निष्कल रूप हैं आपको नमस्कार है आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं आपको नमस्कार है आप सबके स्वामी हैं आपको नमस्कार है आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है आप प्रणो के वाचार्थ हैं आपको नमस्कार है आप प्रणो लिंग वाले हैं आपको नमस्कार है सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है आपके पांच मुख हैं आप परमेश्वर को नमस्कार है पंच ब्रह्म स्वरूप पांच कृत्य वाले आपको नमस्कार है आप सबके आत्मा है ब्रह्म है आपके गुण और शक्तियाँ अनंत है आपको नमस्कार है आपके सकल और निष्कल रूप हैं आप सद्गुरु एवं शंभु हैं आपको नमस्कार है नमो निष्कूपा नमो निष्कतेजसे नम सकलनाथा नमस्ते सकलात्मने नम प्रणववाच्याय नम प्रणविंगने नम सृष्ट्यादिकर्ते चम पंच मुखाय ते पंच ब्रह्मस्वरूपा पंचकृत्याय ते नम आत्मने ब्रमणे तोभ्यं अनतगुणशक्त सकलाकलूपा संभवे गुरे नमः